अब 11 रिचा वाले पंचम सुत्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान के विशय को कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक जन पवित्र अंतह करण वालों में विद्या का संसकार डालते हैं वे सूर्य के सद्रिश प्रताप से युक्त होते हैं भावार्थ हे विद्वान जैसे गौ सबके सुख के लिए दुग्ध देती है वैसे सबके सुख के लिए सत्य विद्या के उपदेशों को निरंतर बरसाइए अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो के प्रजा के रक्षण के लिए सर्वत्र भ्रमण कीजिए भावार्थ राजा और राजपुरुष विभाग करके अपने-अपने अंश -अपने अर्थात हिस्से को ग्रहण करें और प्रजाओं के लिए दें अब गृहस्थ आश्रम विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ यदि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुष विवाह करके गृहस्थ आश्रम का आरंभ करें तो पूर्ण सुख पावें भावार्थ जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वर्तमान हैं वैसे ही जिन्होंने विवाह किया ऐसे स्त्री पुरुष वर्ताव करें भावार्थ हे स्त्री पुरुषों आप दोनों धर्म संबंधी कर्म के आचरण से प्रशंसित होकर इस गृह आश्रम व्यवहार को सिद्ध करो भावार्थ हे स्त्री पुरुषों आप लोग विद्या उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और भूमि के राज्य को सुख के लिए प्राप्त होइए अब राजा प्रजा विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग परमेश्वर के सदृश व्यवहार करके सबके कल्याण को करो अब विद्या ग्रहण विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो विद्वानों के हृदयों में स्थित और विद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुए नामों को जानते हैं वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं भावार्थ मनुष्य विद्या और श्रेष्ठ कर्म से अग्नि की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों का सत्कार करके मनुष्यों के हित को निरंतर करें इस सुक्त में विद्वान राजा गृहस्थ्रम राज प्रजा विषय और विद्या ग्रहण का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह पांचवा सुक्त और 21वा वर्ग समाप्त हुआ अब दश ऋचा वाले छठे सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों यदि आप बिजली आदि रूपवान और सब कहीं अविव्याप्त अग्नि को युक्ति से चलावें तो वह स्वयं वेगवान होकर औरों को भी शीघ्र चलाता है भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग अग्नि आदि पदार्थ के विज्ञान से चतुर होकर अध्यापकों के लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए फिर अग्नि विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों अग्नि ही उत्तम प्रकार साधित किया गया सुख देने वाला होता है जिससे आप लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करो भावार्थ हे विद्वन जिस अग्नि आदि की विद्या को आप जानते हैं और जिस विद्या से आपकी प्रशंसा होती है उसका हम लोगों को बोध दीजिए भावार्थ जो विद्वान लोग अग्नि आदिकों से कार्यों को सिद्ध करते हैं उनके काम सिद्ध होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो पृथ्वी में अग्नि आदि पदार्थ हैं उनको जान के फिर ईश्वर को जानो फिर अग्नि विद्या के उपदेश को कहते हैं भावार्थ जैसे घोड़े और गौएं पैरों से दौड़ती हैं वैसे ही अग्नि के तेज शीघ्र चलते हैं और जो अज्ञादिकों के संप्रयोग करने को जानते हैं उनकी सब प्रकार वृद्धि होती है अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही राजा प्रशंसनीय होता है जो उत्तम भृत्य और अतुल ऐश्वर्य को सबके सुख के लिए धारण करता है और दूध और चारों अर्थात गुप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का सब समाचार जान के यथा योग्य प्रबंध करता है भावार्थ जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबंध को और आरोग्य के लिए वैद्यों को रखता है वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है भावार्थ हे राजन जो अग्न आदि की विद्या को जानके अनेक विमान आदि वाहनों को बनाते हैं उनके लिए अन्न आदि देकर निरंतर सत्कार कीजिए इस सुक्त में अग्नि विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह छठा सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले सातवें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से मित्रता को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस संसार में आप लोग मित्र भाव से बर्ताव करके मनुष्य आदि प्रजा के हित के लिए अग्नि आदि की विद्या को प्राप्त हो के अन्य जनों के लिए शिक्षा दीजिए भावार्थ जो जीव सब मनुष्यों के हित में वर्तमान हुए यथा शक्ति परोपकार करते हैं वे योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन पक्षपात को छोड़ के यथा योग्य व्यवहार कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्या प्रकाश को धारण करें तो सब योग्य होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वान दूर भी वर्तमान हुए रात्रि दिन अग्नि वा वनस्पतियों के सदस्य परोपकारी होते हैं वे ही संसार के भूषण अलंकार होते हैं भावार्थ जो मनुष्य मार्गों में व्याप्त व्यवहारों को जानकर कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु और ज्ञान की प्राप्ति होवे उसे उसको सबके सुख के लिए धारण करें अब राज विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमावाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे नहीं देने वाला धान्य को कटवाकर भूसे को अलग करके अन्न को ग्रहण करता है और जैसे पशु खुरों को धान्य आदि को तोड़ता है वैसे ही राजा साहस करने वाले के दुष्ट मनुष्यों का निरंतर ताड़न करें अब राज शिक्षा के देने विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो माता-पिता ब्रह्मचर्य किए हुए विधि पूर्वक संतानों को उत्पन्न करें तो सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त होवें अब अग्न शब्दार्थ विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो कोई किसी के लिए विद्या धन और विज्ञान को धारण करता है तो उसके लिए उपकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिए वैसे ही सत्कार को करे अब अग्न शब्दार्थ राज विषय को कहते हैं भावार्थ जो राज जन क्रोधादि और दुष्ट वैष्णों का निवारण करके चोर डाकुओं को जीतकर श्रेष्ठ पुरुषों से किए गए अपमान को सहें वे अखंडित राज्य युक्त होते हैं इस सुक्त में मित्रत्व विद्वान राजा और अग्नि के गुण करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह सप्तम सुक्त और 25वां समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले आठवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि शब्दार्थ गृह आश्रम के विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों की विद्या और दान आदिकों से वृद्धि करते हैं उनका आप लोग निरंतर सत्कार करो भावार्थ गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन अतिथि की सेवा उत्तम गृह तथा विद्या का प्रचार बुद्ध की वृद्धि सब प्रकार से रक्षा तथा राग और द्वेष का त्याग निरंतर करें भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग जिस बिजली रूप अग्नि से जीवन और चेतना होती है तद्वत राजा को जान के सुख बढ़ाओ अब अग्न शब्दार्थ विद्व दिशा को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सब प्रकार से यह सबका स्वभाव है कि जो जिस भाव से जिसको प्राप्त होवे और सेवन करे वैसा ही भाव और सेवन उसका होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग जैसे अग्नि सब जगत को धारण करता है वैसे सब मनुष्यों को विद्या के प्रकाश में धारण करो भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है मनुष्य विद्वानों के संग के बिना अग्नियों के गुण और अग्नियों आदि के संयोग के गुणों को चांदरे योग्य नहीं होते फिर विद्ध दिशय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तोपवा अलंकार है जैसे विद्वान जन सब पदार्थों से बिजली की विद्या को उत्तम करते हैं वैसे विद्वान जन सब गुणों को ग्रहण करते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमद् परम हंस परिव्राज का आचार्य महान विद्वान श्रीमद बिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्री दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आर्यभाषा विभूषित ऋग्वेद भाष्य के तृतीय अष्टक में अष्टम अध्याय और 26वां वर्ग तीसरा अष्टक तथा पंचम मंडल में अष्टम सुक्त समाप्त हुआ